श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पानीहाटी का महोत्सव श्री रामकृष्ण देव का भावावेश और नृत्य मंदिर में प्रणाम करने के उपरांत श्री रामकृष्ण देव नाट्य मंदिर के एक ओर खड़े होकर कीर्तन सुन रहे थे वो स्वामी जी की वेशभूषा और भावावेश का स्वांग देखकर उन्होंने हंसते हुए नरेंद्र आदि पास खड़े भक्तों से मृदुस्वर में कहा ढोंग देख उनके इस प्रकार के परिहास से सभी के चेहरे पर हंसी की रेखा दिखाई पड़ी और वे भावाविश न होकर अपने को संभालते चल चल रहे हैं ऐसा सोचकर भक्तगण निश्चिंत हुए किंतु दूसरे ही क्षण दिखाई पड़ा श्री रामकृष्ण देव न जाने कैसे भक्तों के समझने के पहले ही पलक मारते उनके बीच से निकलकर उछलते हुए कीर्तन दल के बीच में पहुँच गए भावावेश उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया भक्त लोग घबराते हुए नाट्य मंदिर में से उतरकर उनके चारों ओर खड़े हो गए श्री राम कृष्ण देव कभी अर्ध बाह्य दशा लाभ करके सिंह विक्रम से नृत्य करने लगे और कभी बाह्य ज्ञान खोकर स्थिर भाव से अवस्थान करने लगे भाभावेश नृत्य करते हुए मृदंग के ताल के साथ कभी द्रुत गति से आगे बढ़ते और कभी पीछे आते रहते थे ऐसा लग रहा था मानव सुख में सागर में मीन की तरह नहान आनंद से और और दौड़ रहे हैं। प्रत्येक अंग की गति चाल में ऐसा भाव होने पर उनमें कोमलता और मधुरता मिलकर जिस एक उल्लास में शक्ति का प्रकाश हुआ उसका वर्णन करना असंभव है स्त्री पुरुषों के हाव भाव में मनमोहक नृत्य हमने अनेक देखे हैं किंतु दिव्य भाव के आवेश से अपने को भूलकर तांडव नृत्य करते समय श्री रामकृष्ण देव के शरीर में जिस प्रकार रुद्र मधुर सौंदर्य खिल उठता था उसकी आंशिक छाया भी हमें अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिली प्रबल भावोल्लास से उद्वेलित होकर उनका शरीर जब हिलते ढोलते चलता रहता तब ऐसा लगता मानव वह कठिन जड़ उपादान से नहीं बना है मानो आनंद समुद्र में उत्ताल तरंग उठकर प्रचंड वेग से सामने के सभी पदार्थों को बहाल बहा ले बहा जा रही है और सभी विलीन होकर उसका स्वरूप अदृश्य हो जाएगा असली और नकली पदार्थों में कितना भेद है यह किसी को समझना नहीं पड़ा कीर्तन के लोग गोस्वामी जी पर ध्यान न देकर श्री रामकृष्ण देव को चारों ओर से घेर कर सौ अधिक उत्साह और आनंद से नाच नाच कर कीर्तन करने लगे लगभग आधे घंटे तक इसी प्रकार कीर्तन होते रहने के बाद श्री रामकृष्ण देव को कुछ समभाव में आते देखकर भक्तगण उन्हें कीर्तन मंडली में से हटा लेने की चेष्टा करने लगे तय हुआ कि यहाँ से थोड़ी दूर स्थित महाप्रभु के अंतरंग राघव पंडित के मकान पर जाकर वे जिस युगल विग्रह और शाल शालिग्राम शिला के नित्य सेवा करते थे उनका दर्शन कर नाव में लौट चलेंगे श्री देव इस बात से सहमत हुए और भक्तों के साथ मणिसेन के मकान से चले परंतु कीर्तन के लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा महान उत्साह से नामगान करते हुए उनके पीछे पीछे आने लगे श्री देव दो चार पग बढ़ते ही भावावेश से स्थिर हो गए अर्थबाह्य दशा प्राप्त होने पर भक्तों ने उन्हें अग्रसर होने के लिए अनुरोध किया दो चार पग चल वे फिर भावाविष्ट हो गए बारंबार ऐसा होने से भक्तगण बहुत ही धीरे धीरे चलने लगे भावावी श्री कृष्ण के शरीर में उस दिन जिस दिव्योज्वल सौंदर्य का दर्शन हमने किया था वैसा और कभी देखा है स्मरण नहीं होता देव शरीर की उस अपूर्व कांति का यथार्थ रूप से वर्णन करना मनुष्य की शक्ति के परे है भावावेश शरीर में यहाँ तक परिवर्तन क्षण भर में हो सकता है इस बात की कल्पना भी हमने नहीं की थी उनका उन्नत शरीर प्रतिदिन जिस तरह दिखा करता था उससे कहीं अधिक दीर्घ और स्वप्नदृष्ट शरीर की तरह हल्का प्रतीत हो रहा था। शरीर का श्याम उज होकर गौरव हो था। भाव प्रदीप्त मुखमंडल अपूर्व ज्योति विस्तारित कर चारों ओर आलोक उद्भाषित कर रहा था महिमा करुणा शांति और आनंद से पूर्ण श्रीमुखी अनुपम हसी नयन गोचर होते ही मंत्र मुग्ध की तरह साधारण मनुष्यों को कुछ क्षणों के लिए अन्य सांसारिक सभी विषयों को भुलाकर उनका पदानुसरण करने के लिए आकर्षित कर रही थी। उज्जवल गैरिक रेशमी वस्त्र उनकी अपूर्व अंग कांति के साथ पूर्ण सामंजस्य से मिलित होकर उन्हें अग्निशिखा परिव्याप्त रूप से दिखा रहा था मणिबाबू के मंदिर से निकलकर राजपथ पर आते ही कीर्तन संप्रदाय ने उनकी दिव्योज्वल कांति मनोहर नृत्य तथा बारंबार गंभीर भावावेश देख कर नवीन उत्साह से पूर्ण होकर संगीत आरंभ किया सुर धुनीर तेरे हरी बोलगे के रे बुझी प्रेमदाता निताई ऐसे छे औरे रे हरी बोले केरे जय राधे बोले के रे बुझी प्रेमदाता निताई ऐसे छे आमा देर प्रेमदाता निई ऐसे छे निताई नई प्राण जुड़ाबे किसे अई आमादेर प्रेमदाता नितई ऐसे छे गंगा के तट पर कौन हरि बोलता है शायद प्रेमदाता नित्यानंद आए हैं अजी कौन हरि बोलता है कौन जय राधे बोलता है शायद हरि प्रेम देने वाले नित्यानंद आए हैं हमारे प्रेमदाता नित्यानंद आए हैं नित्यानंद बिना किससे हृदय में शांति मिलेगी ये हमारे प्रेमदाता नित्यानंद आए हैं